अब सामान्य से विधि का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है राजपुरुष और उपदेश करने वालों को देने वालों का दुख दूर करना चाहिए विद्याओं में प्रवृत्त करते हुए कुमार और कुमारियों की रक्षा कर विद्या और अच्छी शिक्षा उनको दिलवाना चाहिए बालकपन में अर्थात 25 वर्ष के भीतर पुरुष और 16 वर्ष के भीतर स्त्री के विवाह को रोक इसके उपरांत 38 वर्ष पर्यंत पुरुष और 24 वर्ष पर्यंत स्त्री का स्वयंवर विवाह कराकर सबके आत्मा और शरीर के बल को पूर्ण करना चाहिए भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों विद्या निधि के परे सुख देने वाला धन कोई भी तुम मत जानो न इस कर्म के बिना चाहे हुए संतान और सुख मिल सकते हैं और ना सत्या सत्य के विचार से निर्दित ज्ञान के बिना धन की वृद्धि होती है यह जानो भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे वृष्टि के बिना किसी को भी सुख नहीं होता वैसे विद्वानों और विद्या के बिना सुख और बुद्धि बढ़ना और इसके बिना धर्म आदि पदार्थ सिद्ध नहीं होते हैं इससे इस कर्म का अनुष्ठान मनुष्यों को सदा करना चाहिए भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे विद्वानों जैसे विद्वान जन विदुषी स्त्री का पाणि ग्रहण कर गृह आश्रम के व्यवहार को सिद्ध करें वैसे बुद्धिमान विद्यार्थियों का संग्रह कर पूर्ण विद्या प्रचार को करो और जैसे पढ़ाने वाले से पढ़ने वाले विद्या का संग्रह कर आनंदित होते हैं वैसे विदुषी स्त्री और विद्वान पुरुष अपने तथा औरों के संतानों को उत्तम शिक्षा से विद्या देकर सदा प्रमुदित होवें फिर मनुष्यों को कैसे वर्तना चाहिए यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि सुख रूप सबके चाहे हुए विद्या ग्रहण करने के व्यवहार में सब मनुष्यों को प्रवृत्त करके जिसका दुख फल है उस अज्ञान्य रूप काम से निवृत्त करके उन सब प्राणियों को कृपा पूर्वक सुख दें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है प्रजा जनो की पालना करने में अत्यंत चित्त दिए हुए भद्र राजा आदि जनों को चाहिए कि पखेरू के पंखों के समान दुष्टों के चरित्र को युद्ध में छिन्न भिन्न करें शस्त्र और अस्त्रों को धारण कर प्रजा जनों की पालना करें क्योंकि जो प्रजा जनों से कर लिया जाता है उसका बदला उसे देना उन प्रजा जनों की रक्षा करना ही समझना चाहिए भावार्थ सभा के सहित राजा हिंसा करने वाले चोर कपटी छली मनुष्यों को काराघर में अंधों के समान रखकर और अपने उपदेश अर्थात आज्ञा रूप शिक्षा और व्यवहार की शिक्षा से धर्मात्मा कर धर्म और विद्या से प्रीति रखने वालों को उनकी प्रकृति के अनुकूल औषधि देकर उनको आरोग्य करें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों समस्त विद्वानों ने प्रशंसा की हुई शस्त्र अस्त्र वाहन तथा अन्य सामग्री आदि सहित धनवती सेना को सिद्ध कर जैसे सूर्य अपना प्रकाश करे वैसे तुम लोग धर्म और न्याय का प्रकाश कराओ भावार्थ राजा आदि राजपुरुषों को अपनी समस्त सामग्री न्याय से राज्य की पालना करने ही के लिए बनानी चाहिए भावार्थ कोई विद्या और सत्य न्याय के सेवन के बिना धन आदि पदार्थों को प्राप्त हो और इनकी रक्षा कर सुख नहीं कर सकता इससे धर्म के सेवन से ही राज्य आदि प्राप्त हो सकता है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे राजा के सभासद जन धर्म के अनुकूल मार्गों से राज्य पाकर किले में वा पर्वत आदि स्थानों में ठहरे हुए शत्रुओं को वश में करके अपने प्रभाव को प्रकाशित करते हैं वैसे सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के पदार्थों को प्रकाशित करते हैं जैसे इन सूर्य और चंद्रमा के निकट न होने से अंधकार उत्पन्न होता है वैसे राजपुरुषों के अभाव में अन्याय रूपी अंधकार प्रवृत्त हो जाता है भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है जैसे सूर्य और चंद्रमा के उदय से अंधकार की निवृत्ति होकर सब प्राणी सुखी होते हैं वैसे धर्म रूपी व्यवहार से शत्रुओं और अधर्म की निवृत्ति होने से धर्मात्मा जन अच्छे राज्य में सुखी होते हैं भावार्थ हे मनुष्यों तुम शत्रुओं के नाशक और मित्र जनों की प्रशंसा करने वाले जन का सत्कार करो और उसके लिए पृथ्वी देवो जैसे पवन और सूर्य भूमि और वृक्षों से जल को खींच और वर्षा कर सबको बढ़ाते हैं वैसे ही उत्तम कामों से संसार को बढ़ाओ अब पढ़ाने और उपदेश करने वाले क्या करें यह विषय अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में दो उपमा अलंकार हैं शास्त्र के वक्ता उपदेश करने और विद्या पढ़ाने वाले विद्वान जन जैसे प्रत्यक्ष गौ आदि पशु को वा चिपे हुवे वस्त को दिखाकर प्रत्यक्ष कराते हैं। वैसे शम, दम, आद गुणों से युक्त बुद्धिमान शोता वा अध्यताओं को प्रत्वी से लेके इस्वर पर्यंत पदार्थों का विज्ञान देने वाली सांगो पांग विद्याओं को प्रत्यक्ष क और इस विषय में कपट और आलस्य आदि निंदत कर्म कभी ना करें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है पिछले मंत्र में ना सत्य सचीभि पदों की अनुवृत्ति आती है हे मनुष्यों जैसे जल के भीतर नौका आदि में स्थित हुई सेना शत्रुओं से मारी नहीं जा सकती वैसे विद्या और सत्य धर्म के उपदेशों में स्थापित किए हुए जन अविद्याजन्य दुख से पीड़ा नहीं पाते जैसे नियत समय पर कारीगर लोग नौका यानू को जल में इधर-उधर ले जाके शत्रुओं को जीतते हैं वैसे विद्या दान से अविद्याओं को आप जीतो जैसे यज्ञ कर्म में होमा हुआ द्रव्य वायु और जल आदि की शुद्ध करने वाला होता है वैसे सज्जनों का उपदेश आत्मा के शुद्ध करने वाला होता है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है मनुष्य सदा धार्मिक शास्त्र वक्ताओं के कर्मों को सेवन कर धर्म और जितेंद्रिय बन से विद्याओं को पाकर आयु को बढ़ा के अच्छे सहाय युक्त हुए संसार की पालना करें और योगाभ्यास से जीर्ण अर्थात बूढ़े शरीर को छोड़ विज्ञान से मुक्ति को प्राप्त होवें इस सुक्त में पृथ्वी आदि पदार्थों के गुणों के दृष्टांत तथा अनुकूलता से सभा सेनापति आदि के गुण कर्मों के वर्णन से इस सुक्त में कहे अर्थ की पिछली सुक्त में कहे अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 12वां वर्ग और 116वां सो सुक्त समाप्त हुआ अब 113वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में राज धर्म का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है हे सभा और सेनाओं के अधिषों तुम उत्तम शास्त्र वेताओं विद्वानों के गुण और कर्मों की सेवा से विशेष ज्ञान आदि को पाकर शरीर के रोग दूर करने के लिए सोमवल्ली आदि औषधियों की विद्या और अविद्या अज्ञान को दूर करने को विद्या का सेवन कर मन चाहे सुख की सिद्धि करो फिर राज धर्म को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ राजपुरुषों को चाहिए कि मन के समान वेग वाले बिजली आदि पदार्थों से युक्त अनेक प्रकार के रथ आदि यानों को निश्चित कर प्रजाजनों को संतोष दें और जिस जिस कर्म से प्रशंसा हो उसी उसी का निरंतर सेवन करें उससे और कर्म का सेवन न करें अब पढ़ने और पढ़ाने रूप राजधर्म का उपदेश अगले मंत्र में कहा है भावार्थ राजपुरुषों का यह अत्यंत उत्तम काम है जो विद्या प्रचार करने वालों को दुख से बचाना उनको सुख में रखना और डाकुओं उचक्के आदि दुष्ट जनों को दूर करना और वे राजपुरुष आप विद्या और धर्म युक्त हो विद्वानों को विद्या और धर्म के प्रचार में लगाकर धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि करें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है राजपुरुषों से जैसे डाकुओं ने हरे छिपे हुए स्थान में ठहराए और पीड़ा दिए हुए घोड़ों को लेकर वह सुख के साथ अच्छी प्रकार रक्षा किया जाता है वैसे मूढ़ आचारी मनुष्यों ने तिरस्कार किए हुए विद्या प्रचार करने वाले मनुष्यों को समस्त पीढ़ियों से अलग कर सत्कार के साथ संघ कर यह सेवा को प्राप्त किए जाते हैं और जो उनके बिजली की विद्या के प्रचार के काम हैं वे अजर अमर हैं यह जानना चाहिए अब अगले मंत्रों में राज धर्म विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में तीन उपमा अलंकार है जैसे प्रजास्त जन अच्छे राज्य को पाकर रात में सुख से सोके दिन में चाहे हुए कामों में मन लगाते हैं वा अच्छी शोभा होने के लिए सुवर्ण आदि वस्तुओं को पाते वा खेती आदि कामों को करते हैं वैसे अच्छी प्रजा को प्राप्त होकर राजपुरुष प्रशंसा पाते हैं भावार्थ राजपुरुषों को चाहिए कि मनुष्य आदि प्राणियों के सुख के लिए मार्ग में अनि गड़ों के जल से नित सिचाव कराया करें जिससे घोडे बैल आद के पैरों की खुंदन से धूल न उड़े और जिससे मार्ग में अपनी सेना के जन सुख से आमे जावें इस प्रकार ऐसे प्रशंसित कामों को करके प्रजा जनों को निरंतर आनंद देवें।